श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पूर्व परिदृष्ट भक्तों का श्री रामकृष्ण के निकट आगमन पाश्चात मनुष्यों की शिक्षा के के साथ मिलाए बिना वे लोग भारत ऋषियों के, के प्रत्यक्षों को ग्रहण नहीं करेंगे श्री रामकृष्ण देव संभवतः पहले इसी विचार में हों कि उनके उज्ज्वल और साक्षात उपलब्ध धर्म भावों का परिचय प्राप्त कर केशव आदि ब्राह्म थोड़े ही समय में उन्हें पूर्व रूप से ग्रहण कर लेंगे किंतु जितने ही दिन बीतने लगे और उनके साथ घनिष्ठ संबंध से संबद्ध होकर भी जब वे लोग पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव छोड़कर उनके आध्यात्मिक प्रत्यक्षों पर पूर्ण विश्वासी नहीं हो सके तब उन्हें पता लगा कि पाश्चात्य प्रभाव उन लोगों के मन में किस प्रकार सुदृढ़ हो गया है उसी समय वे समझ गए कि पाश्चात्य चिंतनशील मनीषी लोगों के हृदय में गुरु का स्थान निरंतर के लिए अधिकृत कर बैठे हैं और उनके भावों तथा बातों के साथ मिलाए बिना ये लोग भारत के आप्तकाम ऋषियों के प्रत्यक्ष अनुभव कभी ग्रहण नहीं करेंगे इसीलिए श्री रामकृष्ण देव इन्हें उपदेश देने के बाद ही कहते थे मैंने जो कुछ मन में आया कह दिया तुम लोग इसका सिर दुम छोड़कर सारा सार भाग ग्रहण कर लो अतः हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इन लोगों के भावों के आले न आकर इन्हें इस प्रकार की स्वतंत्रता देने के फलस्वरूप ही ये लोग श्री कृष्ण देव के भावों एवं प्रत्यक्षों को यथास्भव ग्रहण करने में समर्थ हुए थे भारत के ऋषियों के समष्टिभूत भावघन मूर्तिरूप श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार की घटना से कुछ भी विचलित नहीं हुए थे क्योंकि जगदम्बा की इच्छा को ही उन्होंने संसार की सारी घटनाओं का हित रूप प्रत्यक्ष अनुभव किया था और सभी विषयों में उन्हीं का आदेश लेकर वे अपने को सभी अवस्थाओं में परिचालित करने में अभ्यस्त हुए थे इसलिए संसार की कोई भी घटना उन्हें कभी विचलित करने में समर्थ नहीं हुई अघटन घटन पटीयसी ईश्वरीय माया शक्ति ने अपना स्वरूप दिखाकर उन्हें सदैव के लिए अचल अटल शांति का अधिकारी बना दिया था अतः जानकर कि जगदम्बा की इच्छा से ही भारत में पाश्चात्य भाव प्रविष्ट हुआ है और उन्हीं की इच्छा से आज शिक्षित संप्रदाय पाश्चात्य भाव की कठपुतली बन गया है उन लोगों की उस दुर्बलता में असंतोष प्रकट करना अथवा उन्हें अपने अपरिसीम स्नेह प्रेम से वंचित रखना उनके लिए कैसे संभव हो सकता था अतः यही सोचकर वे निश्चिंत थे कि ऋषियों के प्रत्यक्ष विज्ञान में से ये लोग जितना हो सके ले समय आने पर जगदम्बा ऐसे व्यक्तियों को ला देगी जो उस विज्ञान को पूर्णतया ग्रहण कर सकेंगे